आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सर्गतीन ब्रूहिक वधिषा वधारहो वाक्षते किम बहुनोक्न प्राण दास्यामी ते प्रिय बताओ किस अवध्य को मार डालूँ और किस वध्य को छोड़ दूँ ए प्रिय इस विषय में और अधिक क्या कहूँ मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूँ मम प्राणा प्रियतरोन तस्ोपरी सपे ब्रूही त्विदम त्विदतम तत्को म्यम कमल कमलनेन राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं मैं उन्हीं की शपथ करके कहता हूँ कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो मैं वही करूँगा ब्रुवाणम राजघवोपरी सनैर्विमृद ने ते राजषत महाराज दशरथ के राम की सौगंध खाकर इस प्रकार कहने पर कैके ने धीरे धीरे अपने आंसू पोष राजा से कहा यदि सत्य प्रतिज्ञी शपथम कुरुषे यदि यांचाबे सफला शीघ्रमेवर्हसी राजन यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और शपथ भी करते हैं तो शीघ्र ही मैं जो कुछ मांगू उसे सफल कर देना चाहिए पूर्व देवासुरे युद्धे मैं तम परिरक्षिता तदावरदत्त में चेतसा पूर्व काल में देवाशुसंग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी उस समय प्रसन्न चित्त होकर आपने मुझे दो वर देने को कहा था तदयम नाशभूत मे स्थापित तत्रकन वरे भर में प्रिय सुत संभृत संभारे यौवराज्ये से चया अपरेशु रात गच्छतु दंडकान् हे सुब्रत मैंने वे दोनों वर आपके पास धरोहर के रूप में रख दिए थे अब उनमें से एक वर से तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरत को इस एकत्रित की हुई सामग्रियों से यो राजप पर अभिषिक्त कीजिए और दूसरे से तुरंत ही राम रामदंडक वन को चले जाए मुनिवेशधर श्रीमान जटावल कल भूषण चतुर्दश समत्र कंदमूल फलासन वहां श्रीमान राम को जटावलकलादि धारण कर कंद मूल फल खाते हुए मुनिवेद से चौदह वर्ष तक रहना चाहिए पुनरायातु तो तस्ते वने वा स्वयं प्रभाते गच्छतु वन रामो राजीवलोचनम उसके पश्चात अपनी इच्छा से चाहे वे अयोध्या में लौट आएं अथवा वन ही में रहे किंतु कमल नयन राम कल सवेरे ही अवश्य वन को चले जाएं यदि किंचित विलबे तणाग्रत भव सत्य प्रतिज्ञ स्व एकदेव मम प्रिय यदि इसमें कुछ देरी होगी तो आपके सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिए मेरा प्रिय कार्य बस यही है श्रुत तद्दारुणम वाक्यम कहके यारो महर्षणम निपपात मही पालो भद्राहति वाचल कह के कै ऐसे रोमांचकारी कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ वद्राहत पर्वत के समान गिर पड़े चित्रविभ्रमः तत्पश्चात धीरे धीरे नेत्र खोलकर अति भयपूर्वक आंसू पूछे और मन ही मन कहने लगे मैंने यह कोई दुस्वप्न देखा है या मेरे चित्त को भ्रम हो गया है इत्यालोक्य पुरापत्नि व्याघ्रे में किमिदं किमिदम्भासते भद्रे मम प्राण हरम वच इसी समय अपने सामने शिंघनी के समान बैठी हुई रानी कैके को देखकर कहने लगे हे भद्रे मेरे प्राणों को हरने वाले तुम ये क्या वचन बोल रही हो